महाभारत आदि पर्व अष्ट सप्तमोध्याय देवजानी और शर्मिष्ठा का कलह शर्मिष्ठा द्वारा कुएँ में गिराई गई देवजानी को का निकालना और देवजानी का शुक्राचार्य जी के साथ वार्तालाप वाच कृत विद्य प्राप्ते प्राप्त हृष्ट रूपा ताम विद्या भरतर्ष वैश्वन जी कहते हैं जन्मेजय जब कच्छ मृत संजीव ने विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई वे कच से उस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए सर्व समागम्य सतक्रतुम तथा प्रवन कालस्ते विक्रम सद्य जयिशत्रुन् पुरर फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा पुरंदर अब आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है अपने शत्रुओं का संहार कीजिए एवं मुक्तस्तु सहितय त्रिदस मघवान तदाम तथे तुक्त पृथ क्राम तो स्त्रिय संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए वहां एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा क्रीड़तेनाम नाम कन्याना वन चैत्र रथोपमे वायुभूत सवस्त्राणि सर्वाण्डे व्यमिश्रयत वह वन चैत्र रथ नामक देवोद्यान के समान मनोहर था उसमें वे कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए ततो जलात्तीर्ज कन्यास्ता सहिता वस्त्र झगृृहस्ता सन्कस त्र वादेव्या झगृहे तदा व्रतिमिश्रम जानते दुहिता वृषपर्वण तब वे सभी कन्याएँ एक सांस जल से निकलकर अपने अपने अनेक प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगीं उस समिश्रण में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया शर्मिष्ठा विस्परवा की पुत्री थी दोनों के वस्त्र मिल गए हैं इस बात को उसे पता नहीं था ततस्तुर्मिथस्तत्र विरोध समझाया देवयान्याेंद्र राजेन्द्र या राजेन्द्र उस समय वस्त्रों की अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों में वहाँ परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़ा हो गया देवयान वाच कस्मा गृहणा मे वस्त्र शिष्या भूत ममासुरी समुदाचार हीना जानते साधु भविष्य देवयानी बोली अरे दानो की बेटी मेरी शिष्या होकर तू मेरा वस्त्र कैसे ले रही है तू सजनों के उत्तम आचार से शून्य है अतः तेरा भला ना होगा शर्मिष्ठो वाच आशीरम चयानम च पिता ते पितरम ममा स्तौति बंदी वचाभिक्षण नीचय स्थितिनीतवत शर्मिष्ठा ने कहा अरे मेरे पिता बैठे हो या सो रहे हो उस समय तेरा पिता विनयशील सेवक के समान नीचे खड़ा होकर बार बार वंदी जनों की भांति उनकी स्तुति करता है या चम हि दुहिता सुवतः प्रति गृहणत सुतमान दर तो प्रतिगृहणत आदुन्वस्विंदुन्वस्व दोह्य कुप्य स्व जा छकी अनायुधा सायुधाया छुभ्य से भिक्षुकी लक्ष से प्रतियोद्धारम नही तो गणयाम्य हम तो भिक्खमंगे की बेटी है तेरा बाप स्तुति करता और दान लेता है मैं उनकी बेटी हूँ जिनके स्तुति की जाती है जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ भी नहीं देते हैं अरे भिख छुकी तू छाती पीट पीट कर रो अथवा धूल में लोट लोट कर कष्ट भोग मुझसे द्रोह रख या क्रोध कर इसकी परवाह नहीं है भिक्खमंग तू खाली हाथ है तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है और देख ले मेरे पास हथियार है इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ ही क्रोध कर रही है यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर से ही डट कर, सामना करने वाला मुझ जैसा योद्धा तुझे मिल जाएगा मैं तुझे कुछ भी नहीं गिनती प्रतिकूलम वसी चेदित प्रभृति चके आकृष्य मम दासी भी प्रस्थाप्य से बहिर् भिक्षुके सबसे यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी अब से यदि मेरे विरुद्ध कोई बात कहेगी तो अपने दासियों से घसीटवा तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी वैशंपावाच सम्रम देवयानी गांसते शर्मेष्ठा प्राप्तिपतकूपे तथा स्वरमागमत हतेयमित विज्ञा शर्मेष्ठा पाप निष्ठया वैशं पान जी कहते हैं जन्मेजय जय देवजानी ने सच्ची बातें कहकर अपने उच्चता और महत्ता सिद्ध कर दी और शर्मिष्ठा के शरीर से अपने वस्त्र को खींचने लगी यह देख शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और अब यह मर गई होगी ऐसा समझकर पाप में विचार वाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई अन क्रोध वेघ परायण अथत यजा तीर्ण सात वह क्रोध के आवेश में थी अतः देवयानी की ओर देखे बिना ही घर लौट गई। तदनंतर उस स्थान पर आए। आगलो पिपाशिता प्रेक्ष माड़ उदपानम गोदकम उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे वे एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे ये आते उस जल शून्य कुप को देखने लगे ददरस राजा ताम तत्र कन्याम अग्नि शिखाम ताम कन्याम अमर वहां उन्हें अग्नि शिखा के समान तेजस्वी ने एक कन्या दिखाई दी जो देवांगना के समान सुंदरी थी उस पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उससे पूछा शांतयप श्रेष्ठ श्याम परम वलगुना काम ताम्र नखी श्यामा सुष मणिकुंडला नृपश्रेष्ठ जयाति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसे आश्वासन दिया और कहा तुम कौन हो तुम्हारे नख लाल लाल हैं तुम षोडशी जान पड़ती हो तुम्हारे कानों के में कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीले हैं दीर्घम ध्या कस्मा छोचस चातुरा कथम च पतितावृत दुहिता चयत्व व्यम सुम्य तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएँ में कैसे गिर पड़ी तुम किसकी पुत्री हो सुम में ठीक ठीक बताओ देवयानुवाच यो सौदेवैर्न दैत्यान उत्थयत विद्य तस् शुक्रस् कन्या हम साम नूनम बुध्यते देवयानी बोली जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं उन्हें शुक्राचार्य की मैं पुत्री हूँ निश्चय ही उन्हें इस बात का पता नहीं होगा कि मैं इस दुर्वस्था में पड़ी हूँ पृक्ष से माम कस्तमसी रूपवीय बलान्वित्रूह्य गमनम्रोत मिक्षाम रूप विर्य और बल से संपन्न तुम कौन हो जो मेरा परिचय पूछते हो यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है बताओ मैं यह सब ठीक ठीक सुनना चाहती हूँ यया तिरुआ यहुसो हम तो श्रांतोद्य मृगलिप्स या कूपे त्रिनावृत भद्रे त्रिधृष्टवान याति ने कहा भद्रे मैं राजा नहुस का पुत्र यतु हूँ एक हिंसक पशु को मारने की इच्छा से इधर आ निकला थका मादा प्यास बुझाने के लिए यहाँ आया और तिनको से ढके हुए स्कूप में गिरी हुई तुम पर मेरी दृष्टि पड़ गयी ऐस में दक्षिणो राजन पाणस्ताम्रह खांग समुद्धर गृह कुमे मत जाना ताम संयम संसातम विजवंतम यशस्विन तस्मा पतिताम अस्मान को पुर्धर तुम थी देव यानी बोली महाराज लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है इसे पकड़कर आप इस क्युएँ से मेरा उद्धार कीजिए मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं इसलिए इस, इस में गिरी हुई मुझे अबला का आप यहाँ से उद्धार कीजिए वै सम्पाच तामथो ब्राह्मणि राजा विज्ञा नुसात्मज गृहत्वा दक्षिण पाण उज्जहार तथो वटात उधत्य चैना तरसा तस्कोपाधिप गद्रे यहाम न भयम विद्य तवच्यमती तमूतम वाच मदा गच्छ शीघ्र प्रिय मे गृहीता हम तया तो पाण तस्म भरता भविष्य उक्त नृप नृपति राह छत्रकोद्भव द्रे ब्राह्मणी तस्मा मैया नारहसी संगम सर्वोक का गुरु काव्यम तरह दुहिता शिव तस्मा भय मेद्यस्मा नारहसि नाहसी वसंपाजी कहते हैं जन्मे तदनंतर नहुषपुत्र राजा ययाति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में ले उसे उस कुएं से बाहर निकाला पूर्वक कुएं से बाहर करके राजा ययाति उससे बोले भद्रे अब जहाँ इच्छा हो जाओ तुम्हें कोई भय नहीं है राजा ययाति के ऐसा कहने पर देवयानी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा तुम मुझे शीघ्र अपने साथ ले चलो क्योंकि तुम मेरे प्रियतम हो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है अतः तुम ही मेरे पति होगे देवजानी के ऐसा कहने पर राजा बोले भद्रे मैं क्षत्रियुंड में उत्पन्न हुआ हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नहीं होना चाहिए कल्याणी भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं और तुम उनकी पुत्री हो अतः मुझे उनसे भी डर लगता है तुम जैसे तुक्ष पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो देव देवजान वाच यदि नामे वर्ये पिता पंचाद्या गसी देवजानी बोली नरेश्वर यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी। फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और सांसले चलो गे आमंत्रि शुश्रोणि जजाती स्वपुर जजु गते नाशे तस्व्यप्य निता क्वचिदर्ता चुदती वृक्षमाश्चितिराय महड़ाजा दुहितरिया भार्गव धात्री तमा क्षिप्रम देवयानी सुच स्मिता त्री साधात्री करिता यखी भी सागत साध दर्श तथा तथा दीनाताम रुदती वैसम पायजी कहते हैं तदनंतर सुंदरी देव की अनुमति लेकर राजा यहाती अपने नगर को चले गए नहुस्ंदन यहाती के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी आर्त भाव से रोती हुई कही किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रही जब पुत्री के घर लौटने में विलंब हुआ तब शुक्राचार्य ने धाय से कहा धाय तू पवित्र हास्य वाली मेरी बेटी देवयानी को शीघ्र यहाँ भुला ला उनके इतना कहते ही धाय तुरंत उसे बुलाने चली गई जहाँ जहाँ देवयानी सखियों के साथ गई थी वहाँ वहाँ उसका पद चिन्ह खोजती हुई धाय गई और अपने पूर्वोक्त रूप से श्रम पीड़ित एवं दीन होकर रोती हुई देवयानी को देखा धातृवाच वृत्त भद्रे शीघ्रिता धात्री समा शर्मिष्ठा वृजनम वाच शोक संतप्ता घूर्ण काम पुरा तब धाए ने पूछा भद्रे यह तुम्हारा क्या हाल है शीघ्र बताओ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है इस पर देवयानी ने धाय को अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा द्वारा किए हुए अपराध को बताया वह शोकते संतप्त हो अपने सामने आई हुई धाय घुर्णिका से बोली देवयानी देवयानुवाचम करितम घूर्णिके गीघ्रम आचक्ष में पिता नेतानी संप्रवेक्षामि नगरम वृषपर्वण देवजानी ने कहा घूर्णिके तुम वेगपूर्वक जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी से कह दो अब मैं विषपर्वा के नगर में पैर नहीं रखूँगी वैशंपनवाच सा तत्तरिता ग्वाणिका सुरमंदिर दृष्टवा काव्यम वाचे संभ्रमावेष्ट चेतना आचक्षे महाप्राज्य दिवयानी वने हता शर्मेषया महाग दुत्र विशपर्वण श्रुवा दुहितर का श्रमेषया हताया निर्जय दुखा मगमाड़ सुरुताने दृष्ट् दुहितर का जो दैवयानी तथो वने बहुभ्याज दुखि तो वाक्यम ब्रवीद आत्मदोष नि ये सर्वे दुख सुखे जना मे दुश्चरि तेज से कहते हैं जन्मे जय देवयानी की बात सुनकर घुणिका तुरंत असुरराज के महल में गई और वहाँ शुक्राचार्य को देखकर कर संभ्रमपूर्ण चित्त से वह बात बतला दी महाभाग उसने महाप्राज्ञ शुक्राचार्य को यह बताया कि विष्णपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के द्वारा देवयानी वन में मृत तुल्य कर दी गई है अपनी पुत्री को शर्मिष्ठा द्वारा मृत तुल्य की गई सुनकर शुक्राचार्य बड़ी उतावली के साथ निकले और दुखी होकर उसे वन में ढूंढने लगे तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य ने दोनों भुजाओं से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहा बेटी सब लोग अपने ही दोष और गुणों से अशुभ या शुभ कर्मों से दुख एवं सुख में पड़ते हैं मालूम होता है तुमने कोई बुरा कर्म बन गया था जिसका बदला तुम्हें इस रूप में मिला है देवजान्यवाच निष्कृति में स्वामस्तू शृण स्वाविता तो मम दे, देवयानी बोली पिताजी मुझे अपने कर्मों का फल मिले या न मिले आप मेरी बात ध्यान देकर सुनिए शर्मिष्ठया यदुक्ता दुहेत्रण सत्यम किल ही तत्सा प्राह दैत्याम गायन वृष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने आज मुझसे जो कुछ कहा है क्या यह सच है वह कहती है आप भाटों की तरह देवताओं के गुण गाया करते हैं एवं ही शर्मिष्ठा वार्ष पर वचनम तीक्षण पर क्रोध रक्त क्षणाभिषम वृष्ठ परवा की लालली शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझसे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह रही थी सुवतो दुहिता नित्यम जाचत प्रतिगृहण्यतः अहम तो स्तूय महार्य ददतो प्रतिगृहण्यत देव जानी तू तु स्तुति करने वाले नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी है और मैं तो उन महाराज की पुत्री हूँ जिसकी जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं जो स्वयं दान देते हैं और लेते एक ढेला भी नहीं है एदम मर्मिष्ठा दुहिता वृद्धपर्वण क्रोध संद नयना दर्पूर्णा पुनः पुनः वृद्धपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा ने आज मुझसे ऐसी बात कही है कहते समय उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी वह भारी घमंड से भरी हुई थी और उसने एक बार ही नहीं अभी तो बार बार ऊपर युक्त बातें दोहराई है यद्य हम सुवतस्ता दुहिता प्रतिगृहत प्रसाद सर्विष्ठाम तु सखी मया यदि सचमुच में स्तुति करने वाले और दान लेने वाले की बेटी हूँ तो मैं सर्विष्ठा को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी यह बात मैंने अपनी सखी से कह दी थी उक्ताप्यम भृतम क्रुद्धा भडे कूपे प्रक्षेपयामा स प्रक्षिप्य गृह जजऊ मेरे ऐसा कहने पर भी अत्यंत क्रोध में भरी हुई शर्मिष्ठा ने उस निर्जन वन में मुझे पकड़कर कुएं में ढकेल दिया उसके बाद वह अपने घर चली गई शुक्रवाच स्तुअान तम जाचत प्रतिगृहणत अस्तु तुस्तु यमान दुहिता देवजानी शुक्राचार्य ने कहा देवयानी तो स्तुति करने वाले भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं है तो उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री है जो किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं वृथ पर वै तेद शक्रो राजा चनाश अचिंत ब्रह्म निर्दम ऐश्वर ही बल मम इस बात को बृहस्पर्वा देवराज इंद्र तथा राजा याति जानते हैं निर्द्व अचिंत्य ब्रह्म ही मेरा ऐश्वर्युक्त बल है यगतम भूमो वाज दि दिव्य तस्हमीशरो निष्ठे नोक्ता स्वयं भुवा ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर मुझे वरदान दिया है उसके अनुसार इस भूतल पर देवलोक में अथवा सब प्राणियों में जो कुछ भी है उन सबका मैं सदा सर्वदा स्वामी हूँ अहम जलम्बे मुंचा में प्रजानाम हित काम्युषणाम जो सधया सर्वा इति सत्यमी मिति मैं ही प्रजाओं के हित के लिए पानी बरसाता हूँ और मैं ही संपूर्ण औषधियों का पोषण करता हूँ यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ वै सम्पाचम एवं विषादम आपन्ना मण्डुना संीडितम वचन मधुर शलक्षण सांत्वया मता पिता वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय देवयानी इस प्रकार विषाद में डूबकर क्रोध और ग्लानि से अत्यंत कष्ट पा रही थी उस समय पिता ने सुंदर मधुर वचनों द्वारा उसे समझाया इस श्री महाभारते आदि परवड़ी संभव परवड़ी यु अष्ट सप्तः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययात्युपाख्यान विषयक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ